बचपन में एक कहानी कही बात को समझाने के लिए कहानी की भी आवश्यकता पड़ी है नारायण एक था भुखारी कभी सेठ की बात करना तो कभी भिखारी की भी जरूरत मैं तो यहाँ सेठ लोग कहते हैं कि महाराज आप तो सेठ पर ही बरस हो खा और रोज दीप मांगने के लिए बैठता था परंतु तभी तक मांगता था जब तक उस दिन उसके रोटी खाने भर की भीख न मिल जाए उस दिन पेट भरने की भीख मिली और उसका भीख मांगना बंद एक दिन ऐसा प्रसंग पड़ा उसके पास एक पैसा बच पैस गया काम उसने गाठ में बाध ले दूसरे दिन खाने को मिल गया तीसरे दिन खाने को खाने को मिल गया चौथे तो वो एक पैसा बचा बताऊंगा उसके पास बोझ हो गया उसके लिए क्या करें तो उसने अपने साथी भिकारियों से पूछा हमारे पास कुछ पूंजी बची है किस काम में लगा तो लोगों ने पूछा कितनी पूंजी बची है बाबा अरे वृंदावन में एक भिखारी के उसमें से हो वो ओढ़ते है न आठ हजार रूपया बीस हजार रूपया कितनी पूंजी है बाबा उसने कहा पूंजी एक पैसा है कोई तो मामूली चीज है एक पैसा हाँ स्नेह लगे लोग बोले कि जाओ किसी पंडित जी से धर्मशास्त्र की व्यवस्था लो कि एक पैसे का क्या करना तो वो पंडित के पास गया रोटी खाई पंडित के पास पहुंच गया बोले पंडित जी हमारे पास कुछ पूंजी है इसको किस काम में लगाए पंडित जी ने कहा कि पहले दो रूपया दक्षिणा के हमारे सामने रखो है तब तो हमें व्यवस्था बता देंगे धर्म की व्यवस्था मुफत में नहीं ली जाती हो तो बोला हमारी तो पूंजी एक पैसा है बोले तो अब भाग भटकने लगा तो किसी ने कह दिया जो दुनिया में सबसे गरीब लगे सबको तो उसको दे दो इतने में महाराज अफवाह पहली एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है सेना भेज दी गई है फौज आगे आगे जा रही है पीछे पीछे राजा खुद रथ पर बैठ आ रहा है ने क्यों भला आक्रमण क्यों करता है तो दूसरा राज बड़ा धनी है उस पर ये कब्जा कर लेगा तो इसको बहुत धन मिल जाएगा बोले तो फिर तो लोग वहाँ मरेंगे कटेंगे बड़ा भारी संघार होगा तो होगा इतना गरीब है कि पैसे के लिए दूसरों को मारना काटना चाहता है सताना चाहता है इतना गरीब है सब तो दुनिया में फिर इससे गरीब और कोई नहीं होगा वो महाराज धीरे धीरे मांग सा रास्ते में पहुंच गया जहां से राजा का रथ गुजरता था सेना गई लोगो ने उसको बहुत डाका फटकारा भाई राजा के पास नहीं पहुंच सकते तो नंगा झोरी ले लो कुछ नहीं हमारे पास एक पैसा है और जो राजा का रथ आया तो जाके उसने बड़े प्रेम से एक पैसा उसको बैठ दिया महाराज राजा ने पूछा भाई लोग हमको मुहरें गिन्निया भेंट करते हैं हीरा मोती भेंट करते हैं तो एक पैसा भेंट करता है बोले तो महाराज मैंने सुना कि आप जैसा गरीब दुनिया में और कोई नहीं इसलिए आप तो एक पैसा भेंट करता है बोले तो मैं गरीब तो बाबा आपकी सेना जा रही है दूसरों को मारने के लिए लूटने के लिए चलाने के लिए और हजारों की हिंसा होगी शंगार होगा है तो जब पैसे के लिए तुम ये काम कर रहे हो, हो तो तुम्हारे जैसा गरीब और कौ राजा चुप हो ग उसने हुकुम दिया कि सेना लौट जाए ये तो परमेश्वर है हमको बिल्कुल ठीक ठीक शिक्षा दे रहा है पैसे के लिए दूसरे को और अपने आत्मा को आ, हम जब दूसरे को सताते हैं तो सताने की जो वृत्ति है ना उसका विषय होता है दूसरा और आश्रय होता है अपना आत्मा हम अपने को सताए बिना किसी दूसरे को सता ही नहीं सकते ये भी वही है और नियम ये शास्त्रीय नियम है जैसे मन में एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते ऐसे हिंसा अपने आश्रय को छोड़कर विषय की हिंसा कर ही नहीं पीछे पहले तुम जलोगे पीछे दूसरों को जलाओगे अरे लौट गई सेना उस गरीब के एक पैसे नहीं, बहुत बड़े को दे रुके गरीब को बनी दरीक। भागवत में इसका निर्णय भागवत आप लोग भागवत को पढ़ते होंगे कहानी की तरह तो ये बात ध्यान में कहां करें? भागवत में इसका निर्णय है मनुस्मृति में इसका निर्णय महाभारत में इसका है। वेदों में वे इसका निर्णय है गरीब कौ तो धनी हितोपदेशों ने संग्रह कर दिया सतु भवती दरिद्रो यज्ञ प्रश्ना विशाल है जिसके मन में प्रश्न है धन की प्यास है कृष्णा माने धन की प्यास है। जैसे पानी के लिए प्यास होती है वैसे तो धन के लिए मन में प्यास होती है तो गरीब कौन है जिसके मन में धन की प्यास है मन सिच परितुष्टे को दरिद्र यदि अपना मन संतुष्ट है तो कौन गरीब है और कौन हनी है तो जी महाराज आपके पास हाथ बहुत आए होंगे कातलूस बहुत आए होंगे आप बड़े उदार हैं बड़े दाता हैं ये सुनने को आपको बहुत मिला होगा चंदा करने वालों ने आपका नाम चपाया होगा आपका बड़ा भारी यश क्या दान करते है आपको सुना एक आदमी के पास हो, एक बड़ा भारी तालाब था नीलो लंबा चौड़ा पानी से लबा लग कर तो वो किनारे पर बैठ जाता और एक दूध लेके उस तालाब में ढूबता और उसको फिर ऐसे छटता हम खास को पौधे को छींच रहे और कहता अखबार वालों मेरा नाम था को बागवानी के बड़े शौकीन हैं बड़े ले मानो है एक आदमी के पास फुल पुल और उसने दो रुपया किसी को देख दिया बड़ा दो प्रति एक के पास अरब है और उसने पांच हजार किसी को दे दिया क्यों भाई दान कित का है दो रुपए का दान बढ़ा है कि पांच हजार का दान हम लोगों को क्या हिसाब नहीं आता है हम लोगों को क्या हिसाब नहीं आता है हम लोग कितना हिसाब समझते हैं कि तो तुम्हारे तुम्हारे दान का क्या स्वरूप है भागवत में ये बात आई है भगवान मिलेंगे पहले कि गरीब को ये बात भागवत में हो आप लोगों को पढ़ने में न आती हो तो ढूंढना ढूंढ के बता देना हमको। पूछना मत, मत पूछ के पूछ के बताओगे तब तुम्हारा ध्यान नहीं होगा ना तब पूरा भागवत नहीं पढ़ सकोगे अगर पूछ के बताओगे तो उतना हिस्सा देख लोगे और खुद भूलोगे तो पूरा भागवत पढ़ने को मिलेगा भागवत में लिखा है कि धनी में तीन दोष एक तो धन स्वयं दोष है क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा हो रहा है उसके साथ चोर लगे हैं दाखिल लगे हैं और टैक्स लगा है सरकार लगी है और जनता की दृष्टि लगी है नजर लग रही है धन दोष है और दूसरे उसके मन में धन का अभिमान है मेरे पास इतना बच्चों को महाराज मैंने देखा चांदी की थाली फेंक दी गंगा जी में नौकर बोला अरे बाबू क्या करते हो क्या करते हो चुप रहे मैं दस थाली बनवा के देता हूँ हमारे पास है ये अभिमान बच्चों के मन में है मैंने अपनी आंख पे गंगा किनारे बैठ के देखा ना? दस बरस के बच्चे ने हमारे सामने उठाकर शादी की थाली फैंक दि गंगा देखी और नौकर को बोला दस धनों बोला तो एक तो धन है जिस पर लोगों की नजर लगती है लोगों को सता के आता है पता नहीं किसकी किसकी काठ उसमें कटी हुई है और अभिमान दूसरा दोष और कहा तो अच्छा भाई धन भी होए अभिमान भी होए मार लेते हैं बहुत बढ़िया है। आप बड़े आदमी हो दुनिया के लेकिन अब और धन पाने की लालच तो नहीं है अरे बोले बाबा हम तो है तो धन है अभिमान है कृष्णा है और जो गरीब है उसके पास ना धन है ये बात भागवत में लिखी है गरीब के पास न धन है न धन का अभिमा है तो दोष नहीं एक तीसरा है उसके मन में धन की तृष्टा जरूर है कि हमको भी मिल जाए आ, आ, हमारे पास भी ऐसा कपड़ा हो पहले सिनेमा का टिकट हो दो आने में चार आने में मिलता था गरीब लोग बैठते थे अब तो धुन्नी चौन्नी में देने नहीं मिलता है हमको मालूम नहीं है है ना क्योंकि तो हमारा उससे कोई कभी काम नहीं पड़ता है पर बचपन में मैंने बनारस में देखा था चार आने के ना तो जब जाता है सिनेमा में देखता है वहाँ का पर्दा वहाँ का फर्नीचर है वहाँ की पोशाक वहाँ के आशिक वहाँ के मासूम वहां का डायलॉग सुनता है मोटर देखता है हमारे घर में भी हमारे घर में भी ऐसी हो उसके मन में कृष्णा शंकर जी को जल चढ़ाते हो धूम शांति शांति शांति और सिनेमा देखते हो तो ये भी ये भी, ये भी। ऐसी ऐसी प्रेमिका चाहिए ऐसा प्रेमी चाहिए हम भी डार्लिंग कह के रहे हैं हम भी अनि कह के पुकार बातना ही तो लेके आते हैं ना पैसा गया समय गया आ गई बातना लेके क्या ले तो गरीब भी चौनी में सिनेमा देख के और कृष्णा अपने मन में ले आता है अब तो देखो सत्संग मिले एक धनी को महाराज एक राजा को सत्संग करने का मन था उसने कहा कि हम छत्र चमर लगा के सिंहासन पर बैठे हम ऐसे साधु के पास जाएंगे जिसके पास सिंहासन भी हो छत्र चमर भी हो अब वहां छत्र चमर सिंहासन तो मिला तो सत्संग के नाम पर टन पा हाँ। तो छत्र चमर के साथ सत्संग थोड़ा ही होता अरे मेरे मिलेगा नहीं मिला सत्संग नहीं मिला मर तो गरीब होता है तो बिना दिखावे के बिना अभिमान के संत के पास जा सकता है और संत भी उसके घर जा सकता बड़े आदमियों के घर में जाने में तो ये होता है पहले उनका आमंत्रण हो लेने के लिए आवे मोटर ले जाए हैं? वहां हमारा स्वागत सत्कार हो तम धनी के घर जाएंगे गरीब के घर जाना हो क्योंकि वो डरता है, एक बात यह हो लोग डरते हैं आए होंगे बाबा जी चंदा करने के लिए कुछ मांगने के लिए बाबा जीओं ने मारा जैसा बिगाड़ा हमारे जाने हुए साधु थे तो उन्होंने पहले पहले एक काम फैलाया तो एक ने उनको दस हजार रूपया दिया फिर खबर भेजी तो पांच हजार फिर खुद गए तो दो तो हजार तो तो तो तो तो तो जब चौथी बार गए तो किवाड़ी बंद करके घर में बैठ गया और कहरा दिया फेठ जी घर बनाए वो तो आपने सुना ही होगा एक पुलिस का इंटरव्यू हो रहा था वो उसमें एक सज्जन आए इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि जब बहुत भीड़ हो जाएगी तो तुम क्या करोगे है? वो भी हम अपनी टोपी सिर पर से उतार के चंदा मांगना शुरू करेंगे सब लोग अपने आप भाग जाएंगे <laughs> <laughs> लोगों को भगाने का यही तरीका है तो गरीब डरता नहीं है, धनी लोग डरते हैं कि हमारे घर आवेगा तो कुछ मांगेगा कुछ देना पड़ेगा गरीब लोग कहते हैं हमारे घर में रोटी के सिवाय और कुछ नहीं है क्या मांगेगा क्या देंगे है ना? बड़े प्रेम से महाराज स्वागत सत्कार करते हैं तो गरीब के घर में आ, संत लोग अपने आप चले जाते हैं ये बात भी में लिखी है ये तीनों बात धन धन का और कृष्णा तो गरीब को केवल कृष्णा सत्संग करके अकेले तृष्णा मिटानी रहती है और धन के लिए धन देना पड़ता है अभिमान छोड़ना पड़ता है तृष्णा मिटानी पड़ती है धनी को तीन काम करना पड़ता है और गरीब को सिर्फ एक काम करना पड़ता है अरे क्या करेगा बाबा लेके समझता है ये सुखी लोग हैं कपड़ा बहुत बढ़िया है ठीक है बाल बड़े सुंदर हैं, तेल फुलेल बहुत अच्छा लगाया है स्नो पाउडर लिपस्टिक लगी है शरीर में पर भीतर से माल जो है ना, बाहर की अच्छी है भीतर तो बेचैनी की आग जल रही है सतु भगवती दरित्र हो यहाँ विशाला भगवान किसको इसलिए हमारे वेद भगवान ने कहा श्रद्धया देयांग अश्रद्धा दे संविदा दे श्रद्धा से दान करो अश्रद्धा से दान करो लज्जा से दान करो भय से दान करो जानबूझकर दान करो क्योंकि ये जो तुम्हारे साथ चीजें लिपटी हुई हैं ये तुम्हारे ऊपर इतना वजन डाल रही हैं कि इस भौकागर में डूब जाओगे हल्का करो। Oh no more. mat gura कुछ दिनों से तो हमको मालूम नहीं है पहले यहां ईशावाद से उपनिषद का पाठ करते हैं प्राय आने के पहले प्रतिदिन ही ईशावाद से उपनिषत्ता था स्वामी श्री प्रेमपुरी जी के समय में हमारी है। आवाज पहुंचती है पीछे पीछे पीछे वाले बोलेंगे आगे वालों की बात करें नहीं आप ला रहे हैं तो नहीं जाते देखो तो वो बोल रहे हैं वहां से नहीं जाते है। ये पीछे वाले भी बोल रहे हैं ये जो प्रबंधक लोग हैं ना उनको पीछे बैठना चाहिए तब तो मालूम पड़े था आवाज वाले तो पहुंचते ये तेज हो सकता हो तो इसको तेज कर देना चाहिए बोला तो क्योंकि लोग इतनी दूर से तो आते हैं परिश्रम करके और फिर कहते हैं कि सुनाई कुछ नहीं पड़ता महाराज तो ये तेज हो सकता हो तो तेज कर दो और लोग और पार आ सकते हो तो और आ जाएं और ज्यादा मन लगा के सुन सकते हो तो और मन लगा ईसावाद के उपनिषद के पहले ही मंत्र में एक बात तो ये कही गई है कि सब परमेश्वर ईसावाद क्रोध किस पर करोगे और दूसरी बात ये कही गई है कि तेना त्यकते न भूंजीफा भगवान ने जितना दिया है उसका दोनों अर्थ हो भक्त लोग ऐसे कर रहे तेना ईश्वरे नतें न भूंजी था ईश्वर ने जितना दिया है उतने से ही अपना पालन पोषण निर्वाह करो ये भक्तों की व्याख्या है वेदांतियों की व्याख्या है कि सब परमेश्वर है ते न हेतुना न नंजिता इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो आपके भोग में भी त्याग हो माने कामना के वश में न हो तीसरी बात कही गई है मां गृह कश्यस्व धना देख गृहस्थों धनम मां किसी दूसरे की संपदा किसी दूसरे का धन देखकर ललचाओ मग गीद मत बनो माग्रथा ग्रथा ग्रधुर्मा गीद मत बनो दूसरे की संपदा देखकर ललता उसका ये भी अर्थ है हे सन्यासियों माँ ग्रथा धनम कश्य से मत लो मत चाहो क्योंकि धन किसका है देखो दोनों में फर्क होगा गया न किसी का धन मत लो कश्यवित धनम माग्र दूसरे की संपदा मत लो और धनम कश्य धन किसका है न किसी के साथ आया न किसी के साथ गया मुठ्ठी बांधे आए हाथ खोले जाओगे न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाओगे बीच में ही ये सारा पसारा हो गया बिल्कुल बीच का खेल है माँ दुर्घाना कश्यप स्वित्त ये धन किसका है ये जो मन में ममता जुड़ती है ये अपने को अपूर्ण परिच्छिन्न समझने से जुड़ती है, जैसे स्त्री पुरुष तो क्यों चाहते हैं वो जानती है कि हमारे अंदर पुरुष तो नहीं मैं पुरुश है मैं पुरुष नहीं पुरुषों प्रति मुझमें कमी है मुझमें अभाव है इसलिए हमको पुरुष चाहिए पुरुष को स्त्री क्यों चाहिए क्या वो जानता है मैं स्त्री नहीं हूं अपने में जो कमी अनुभव होती है उसको हम दूसरी वस्तु से पूरा करना चाहते हैं संपूर्ण इच्छाओं का है। यदि तुम अपूर्ण न मानते अपने को तो किसी को चाहते क्यों जब तुम पूर्ण हो पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण मदर्ण मद त्र को मोह कम शोक किमिच्छन कश्य कामाय शरीर मनुषण इसके लिए किसके लिए क्या ये प्रश्न है ये उपनिषद का मंत्र है आत्मानवचित जाए या भयंश यदि आप अपने को जानते तो क्या चाहते और किसके लिए चाहते किसके लिए क्या माने अपनी पूर्णता का अध्ययन अपनी अपूर्णता का प्रभाव ये बाहर की वस्तुओं की इच्छा पूरी करता है बनाता है तो, बना तो इसमें हिंसा भी होती है बना ये पांच तो बताए गुण जीवन में सत्य सत्य बोलो किसी को दुख मत पहुंचाओ चोरी मत करो अपनी काम वासना को नियंत्रित रखो और परिग्रह अधिक मत करो पांच में से दो गुण केवल धन संबंधित दूसरे का धन उसकी इजाजत से बिना उसके दिए बिना मत लो और अपने हक का भी अपने पास ज्यादा इकट्ठा करके मत रखो असत्य मत बोलो की जगह सत्य हिंसा मत करो की जगह अहिंसा काम भोग में मत फंसो की जगह ब्रह्मचर्य लेकिन धन का दोष ऐसा है कि एक है बदमाश एक है गुंडा है ना और उसके लिए दो सिपाही रखने पर एक गुंडे के लिए एक सिपाही एक गुंडे के लिए एक सिपाही एक गुंडे के लिए एक सिपाही लेकिन एक गुंडे के लिए दो सिपाही रखने पड़ते लोग बड़ा भारी गुंडा है वो ये नहीं सोचता आगे क्या होगा तो एक था बाणिया उसकी थी चंदन की दुकान चंदन तो की लकड़ी बेचता कभी कभी राजा की सवारी ही उसकी दुकान के सामने से निकलती राजा के मन में आता इस बाणी को पकड़ के मंगाने अपने यहां और फांसी पर लटका दे। एक बार दो बार तीन बार उसको देखते ही राजा के मन में ऐसा आ गया एक दिन उसने वाणियों को बुलवाया बोले शेख क्या बात है कि तेरी दुकान के सामने जाते ही फिर तुझे देखते ही मेरा मन बिगड़ जाता है हिंसा का भाव मन में आता है तो बाणियों ने कहा कि सरकार माफ करो तब हम अपने दिल की बात तब तो बोले जाओ माफ किया बताते हैं तो उसने कहा कि जब आप हमारी दुकान के सामने से गुजरते हैं तो हमारे मन में आता है कि ये राजा जल्दी मर जाए तो हमारे चंदन की सब लकड़ी बिक जाएगी इसकी चिता बनेगी हमारी लकड़ी बिक जाएगी हमारा व्यापार हो जाएगा देखो ये है पैसे का लोभ सामने वाला मर जाए और हम राजा रह हम मालिक दूसरे को मार कर हम मालिक होना चाहते हैं तो हिंसा कहा से निकलती है लोभ में से हिंसा निकलती है यदि मनुष्य के मन में कोई स्वार्थ न हो कोई भोग की कामना न हो ए, तो वो हिंसा करना क्यों चाहेगा तो पहली बात हुई सब में सबको ईश्वर रूप न देखना दूसरी बात हुई भोग की प्रबल वासना तीसरी बात हुई लो इसमें मनुष्य दूसरे का हित देखते हैं। इसमें बेटा भूल जाता है कई जगह की ऐसी बात जानते हैं सगा बाप और सगा बेटा और दोनों में मुकदमेबाजी हो हक के लिए धन के लिए पति पत्नी में मुकदमा धन के लिए, के लिए।, के लिए। भाई भाई में मुकदमा माँ स्टे ये महाराज अर्थो नर्थस्व भाजनम ये अर्थ क्या है अनर्थ का भाजन है शंकराचार्य ने कहा है अर्थम अनर्थम भाव निस्तिक ततः सुखदेश सत्य अर्थ को अनर्थ समझो भागवत में ऐसे कहा एक चील पक्षी था हो चील पक्षी वो अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था दूसरे चील पक्षी दूसरे कवे दूसरे गीत टूट पड़े उसको खदे न कहीं बैठने न दे कहीं खाने न दें तो कोई हंस मिल गया सामने, उसने कहा फेंक दे तो जो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था उसको उसने फेंक दिया वो तो सब चील सब कोवे सब पक्षी मांस की ओर दौड़ गरे गए और वो बड़े आराम से पेड़ पर बैठ के फल खाने लगा विश्राम करने लगा अर्थम अनर्थम भाव है क्यों तुम्हारे दुश्मन क्यों हो रहे हैं कोई तो तुम्हारी वजह से उनके स्वार्थ में बाधा कर रही है वे तुमसे अपना कोई स्वार्थ चाहते हैं नहीं तो तुम्हारे विरोधी क्यों होंगे? विरोध की सृष्टि अर्थ के कारण होती है संस्कृत में अर्थ माने होता है दो अर्थय जिसको सब लोग चाहें कहीं तो हमको मिले हमको मिले हमको मिले असल में एक एक आदमी इतना चाहता है कि दूसरे के लिए कुछ साथ ही न रहे एक एक आदमी चाहता है दुनिया बनाई थी भगवान ने सबके लिए सब खाएं सब पिए सब रहें, आनंद से रहें। पर एक एक मन में इतनी इतनी बातना हुई कि वो चाहता है कि सबका मालिक मैं बन के रहू सब मेरे जेब में है तो दूसरों को तकलीफ देना चाहता है दूसरों को भूखा रख के स्वयं खाना चाहता है चाहिए था ये कि दूसरों को खिलाकर स्वयं खाए पर हुआ ये कि वो दूसरों को भूखा रख के था। तो दुखाये धारण पोषण यो धारण पोषण के अर्थ में धन शब्द है कश्य व्यत किसका है ये किसका है तो भागवत में एक कथा आई है भागवत की बात सुनाता हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा भागवत पढ़ते हैं एक था ब्राह्मण इक्षुक के पास बहुत धन था लेकिन वो खुद भी खाता पीता नहीं था भूखे रहता था अपनी पत्नी को भी नहीं देता था नौकरों को भी नहीं देता था भाई बंधुओं को भी नहीं देता था पास पड़ोस के लोग भी भूखे रहते थे सब समय के सब बटोर के उसने रख दिया था कदर गया इतना कंजूस था इतना मक्खी चूस किसी के काम उसका धन नहीं आता तो पत्नी भी विरुद्ध हो गई भाई विरुद्ध परिवार विरुद्ध पड़ोसी विरुद्ध प्रजा विरुद्ध और वो महाराज मांग के दूसरे के घर से ले आवे था और अपना धन किसी को नहीं दे जहां तक उसको दूसरे के घर खाने को मिले अपने घर का न खाए बुक्रभु पंच भाग्य उसके ऊपर ब्राह्मण नाराज हो गए पशु पक्षी नाराज हो गए ऋषि नाराज हो गए पितर नाराज हो गए विद्वान नाराज हो गए और अंत में हुआ यह कि उसका कुछ धन चोर ले गए कुछ राजा ले गया कुछ डाकू ले गया आ, कुछ परिवार के घर के लोगों ने छीन लिया अब एक बात धर्म की आपको सुना मनुस्मृति भारतीयों का धर्म ग्रंथ है उसका आशय यही है ये धन ईश्वरीय है ये धन सार्वजनिक है ये कैसे हकदारी का तो बहुत वर्णन है जाज्ञ बल की स्मृति में दाए भाग मिताक्षरा का दाए भाग है उसमें हकदारी का खूब वर्णन है वो हमने बहुत बड़े महात्मा विद्वान से दाए भाग मिताक्षरा का दाए भाग पढ़ा था स्वामी मनीषानंद जी सरस्वती काशी में थे हमारी नानी के भी रूप तो मनुस्मृति के अनुसार ये है धन के संबंध में कि यदि किसी व्यक्ति को छह समय तक भोजन न मिले ये मनुस्मृति के मूल में ही है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार हो जाता है कि वो किसी के खनिहान में घुसकर किसी की दुकान में घुसकर, किसी के मकान में घुसकर, बिना पूछे उससे अनाज उठा ले और खा ले भला ये बात मनुस्मृति में लिखी और एक बात जरा कड़ी है तो मनुस्मृति कहे तो मनुस्मृति की ही लोगों को अच्छी लगे कि ना लगे अब इसको क्या करें हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी है मेधा तिथि की सबसे पुरानी टीका उस पर मिलती है कुल्लुकट की तो नहीं है नौ दस टीका मनुस्मृति पर संस्कृति अभी मिलते हैं मेधातिथि की सबसे बुरा वो कहते हैं कि जो इकट्ठा तो करे लेकिन दान न करे इकट्ठा तो खूब करे पर दे नहीं तो उसको तो क्या करना चाहिए कि राजा का कर्तव्य है उसकी संपदा को छीन कर सबकी भलाई के काम में लगाते ये बात मनुस्मृति में है लो बड़े लोगों के लिए तो ये खतरे की घंटी ही तो है ये खतरे की घंटी है तो नारायण धन इसका अर्थ यह है कि धन ईश्वर का है धन सब जीवों के लिए पैदा किया गया है कीड़े मकोड़ों को भी भोजन मिलना चाहिए पक्षियों को भी मिलना चाहिए पशुओं को भी मिलना चाहिए मनुष्यों को मिलना चाहिए ये बनाया ही गया है सबके लिए ईश्वर ने जो सप्तान्न की सात प्रकार के अन्न बनाए हैं वो संपूर्ण प्राणी सृष्टि के लिए बनाए हैं वो सबके लिए है सबके लिए है। तो नारायण फिर तो उस ब्राह्मण की बड़ी दुर्दशा हुई और अंत में साधु हो गया और ऐसा सहिष्णु बना सब तो कुछ छूट, छूट गया उसने छोड़ा तो नहीं अब छोड़ना पड़ा किसी के साथ जाता ने हमारे एक महात्मा थे यहां भी वो थे बंबई में गुलालबाड़ी में एक मठ है उसमें थोड़े दिनों के लिए वो महंत हो गए थे बहुत तो पुरानी बात है अब आजकल के महतों को नहीं जोड़ना होगा कोई तो पैतालीस वर्ष पहले की बात है यहां आए महंत हो फिर यहां से जब निकले तो हरिद्वार में उन्होंने एक आश्रम बनवाया आश्रम की ही वास्तु पूजा हुई तैयार बिल्कुल तैयार अरबी है वो भाटिया भवन के बिल्कुल लगा हुआ है जिस दिन वास्तु पूजा हुई और समष्टि भंडारा हुआ और दो तीन हजार साधुओं ने भोजन किया सबको तो खिलाने पिलाने के बाद उन्होंने अभी लड्डू पूरी खाई और रात जो हुआ हैजा उसी दिन वह गए अब उस आश्रम पर लड़ाई हुई कि किसका मुकदमा चलाओ मुकदमा एक किसका है ये है किसका तो जब अवधूत का वर्णन सुना जो निष्ठिर ने दत्तात्र का वर्णन सुना तब उनके मन में ये प्रश्न उठा कि गृहस्थ एस आम पदवीन ये मजा गृहस्थ को कैसे आ सकता है जो त्यागी ज्ञानी विरक्त महापुरुष को अवधूत को जो आनंद आता है वो आनंद गृहस्थ को कैसे आवे ये प्रश्न है भागवत के मूल में ये प्रश्न है गृहस्थ एक पदवी गृहस्थ को ये आनंद कैसे आ सकता है भागवत के साथ में कम का अंतिम अध्याय दे पंद्रहवा चौदहवा पंद्रहवा तो नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि देखो युधिष्ठिर जी ये जो संसार की संपदा है वो उसी की है जिसने ये संसार बनाया दिव्यम भौममम तांतरिक्षम वृत्तम अच्युत निर्मिता आकाश में जो संपदा है सो पृथ्वी में जो संपदा है सो अंतरिक्ष में जो संपदा है सो ये उसी की है जिसने ये संसार बनाया संपदा ईश्वरीय है संपदा सार्वजनिक है जैसे एक पिता की संपत्ति अपने सब सत्पुत्रों के लिए होती है ऐसे ईश्वर की बनाई हुई संपत्ति ईश्वर के सब पुत्रों के लिए है चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पाताल में हो चाहे धरती पर हो धरती में जो हिरे गड़े हैं जो पन्ना निकलता है और जो मोती निकलते हैं जो सोना निकलता है धरती में जो चांदी है जो तांबा है जिसकी धरती है उसी की धातुएं हैं बोले तब हम क्या है महाराज हमारा भी कुछ है बोले हाँ तुम्हारे लिए तो बने ही है बाबा है उसका उपयोग उस करो उसका उपभोग उस करो पर ये बात ध्यान में रखो तुम्हारा कितना ये बात भागवत में लिखी है हमको याद है तैंतालीस चौवालीस में कलकत्ते में भागवत की कथा कर रहे थे सन्यासी होने के बाद लक्ष्मण प्रसाद कोद्दार जी के घर में इस श्लोक का जो अर्थ सुनाया तो एक आदमी ने कथा में से उठते पूछ लिया कि महाराज ये कमी न्युज्म पैदा होने के बाद ये श्लोक लिखा गया होगा है ना नही तो आपको तो सुनाते हैं बारहवीं सदी की भागवत जो हस्तलिखित मिलती है अभी मिलती है बोला बारहवीं शताब्दी की हस्तलिखित पांडुल की भागवत की मिलती है आ, उसमें भी ये श्लोक है बोलावे तखरम तावत स्विदेना